श्रीमद्भागवत महापुराण हिण्याक्ष के साथ वरा का युद्ध मैत्रीवाथ तदे माँ कण्य जल सभाषिम महामनादिगण्य धुर्मद हरे विधि गतिमंग नारातलम निर्विभुषेरा ददर्श तम धरा धरम रोन्दीयमिमग्रद्रष्टया मुष्यंतम्षा स्वरुचोरुणश्रिया जहासा वन गोचरो मृग श्री मैत्री जी ने कहा तारुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ उसने उनके इस कथन पर कि तु तो उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया वहां उसने विश्वविजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे उन्हें देख वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहा से आया आय न मे यज्ञ मेनो रसौ जे यहा नया ममे क्षतः सपत्ने यो तम न सपत्न सुरा पौरुष प्रमिजृत फिर वराह जी से कहा अरे ना समझ इधर आ इस पृथ्वी को छोड़ दे इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है रे सूकर रूप धारी मेरे देखते देखते तो इसे लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकता तू तो माया से लुक छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है मूढ़ तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुम में थोड़े ही है आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा तय संस्थित गदयासेशेष अस्मदुजचच्युतया ये चुभ्यम बलि हर त्रिथ ये चेवा स्वयं सर्वे नविष्य मूला जब मेरे हाथ से छूटे हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब मेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे सतुद्यमान हो तो मरे दृष्टाग्र गुपलक्षताम तो क्ष भगवान को दुर्वचन से छेदे जा रहा था परंतु उन्होंने दात की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज तमने शर तम सलीलाद अनुद्रुत हिण्य केराल द्रष्टो शवनो ब्रवीद गिगर्म जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ो वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा तो के समान कर लगा। तुझे भागने में लज्जा नहीं आती सच है असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है स गुदस्ता अभिष्टो विभुधैः पश्यतो भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपने आधार शक्ति का संचार किया उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए पर श्रीहनि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा श्री भगवान सत्यम व्यय भो वन गोचरा मृगाम युष्मे ग्राम सिंहान न मृत्युपाशय प्रतिमुक्त तो श्री भगवान ने कहा अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को फिरते हैं दुष्ट वीर पुरुष तुज जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे दीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते व्यम न्यासहरा रसौ कसाम। गतश्रिय गदया द्रातास्ते षा महेथा कथंचज सेयाव बलित्म द्रथना किलूत पापो घटस्वनो शस्त आश्वू संस्थाप्यास्मा प्रजाश्रुस्व परत स्वाम प्रति हा हमियो की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से भाग आए हैं हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहा कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं तुझ जैसे बलवानों से वैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते हैं तो पैदल वीरों का सरदार है इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मार कर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोछ, अब इसमें देर न कर जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है मैं त्रिवाच सोधिक्षिप्त भगवता प्रलब्धा आजहारोण क्रोधम क्रोह हीरा सज्जन्न मर्षित्वान् मनो प्रचलतेन्द्रियतर सा दैत्यो गदयाभ्यन धरी कहते हैं विदुर्जी जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से उठा, वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया भगवान सुगदा बेगम श्रेष्ठम रिपुणो अवंजे अतिरस्किन क्रुद्ध संरभा दक्षत किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया ठीक वैसे ही जैसे योगसिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है फिर जब वह क्रोध से चबाता अपनी गदा लेकर बार-बार घुमाने लगा, तब श्री कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे तत दया रा दक्षिण्याम भ्रुवे प्रभु आज सौम्य धयाको विधो हनत एवं गदाभ्याभ्या हर अन्योन्यम अभिजगत हो सौम्य स्वभाव विदुर्जी तभु ने शत्रु के दाई भौव पर गदा की चोट की किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे तय स्पृधि गधा हतांगो क्षता मण्यवो विचित्रगा सुम उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों ही क्रोध बढ़ रहा था दोनों ही का क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो साणों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दैत्यस्य यज्ञावय माया गृह कौरभ्य मय्यामस्वरा आसन्न सौंडीपेत साध्वस मिक्रम विलक्ष दैत्यम भगवान्हस्रृण जगा नारायण मादि विदुर्जी जब इस प्रकार हृण और माया से विराह बराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है उसमें भय का नाम भी नहीं है वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है तब वे भगवान आज रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे ब्रह्मोवाच ये सीते देवदेवा देवाग्रिमूल मुपेय विप्राण सौरभेय भूताप्यनागाम आवस्थिभयु कृदस्म द्राधवरोसुरा प्रतिरथोलो का श्री ब्रह्मा जी ने कहा देव मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है इस समय आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं ब्राह्मणों गों तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुँचाने वाला दुखदाई और भयप्रद हो रहा है इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है मैनम मायाभिनम दृप्तम निरंकुशम असतम आकृत भालेवा यथासे विसमुत्थितम यह दुष्ट बड़ा ही मायावी घमंडी और निरंकुश है बच्चा जिस प्रकार कुद्ध क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है वैसे ही आप इसे खिलवाड़ न करें न स्वाम प्राप्य दारुण स्वाम देव मायाव्य घमच्युत ऐसा घोरतमा संध्या दो कच्छम्बट करे प्रभो उप सर्वपति सर्वात्म सुनाणाम जय माव देव अच्छुत जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पार कर प्रबल हो उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए प्रभो देखिए लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है सर्वात्मन आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए अजुने सो भिजिन्ना जोगो मोर्तिकोशगात शिवास्तम सुविधा निस्तर दुस्तरम दिष्टा ताम विहित मृत्यु अयमा स्वयं विक्रमोका नाधे ही सरम इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है अतः अपने हम के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए प्रभो इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है हम लोगों के बड़े भाग्य है कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए श्रीमदभागवते महापुराणे पारम्हश्याम सहितायां श्रुति स्कंधेरण्याधेष्टादशोध्याय